भागवत महापुराण अथाष्टादोध्याय प्रलंबा सरोद्धारेषु कुणृतो ज्ञात अनुग्रीय नजम गोकुल मंडित श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब आनंदित सृजन संबंधियों से घिरे हुए एवं उनके मुख से अपनी की गान सुनते हुए श्री कृष्ण ने गोकुल मंडित गोष्ठ में प्रवेश किया व्रजे व्रोव गोपाल छो नाम प्रेजा शरीर इस प्रकार अपनी योग माया से ग्वाल का सावेश बनाकर राम और श्याम ब्रज में पीड़ा कर रहे थे उन दिनों ग्रीष्म ऋतु थी यह शरीर धारियों को बहुत प्रिय नहीं है सृंदावन गुण लक्षित भगवान यत्रास्ते द्रामे न सह केशव परंतु वृंदावन के स्वाभाविक गुणों से वह वसंत की ही छटा छिटक रही थी इसका कारण था वृंदावन में परम मधुर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण और बलराम जी निवास जो करते थे यत्र यहां झिल्लिकुमंडल मंडितम झिंगुरों की तीखी झंकार झरनों के मधुर झरझर में छिप गई थी उन झरनों से सदा सर्वदा बहुत ठंडे जल की फूहिया उड़ा करती थी दिन से वहां के वृक्षों की हरियाली देखते ही बनती थी यत प्रसृवणायुना कल्हार कंजो यत्र रेणुहारिणाम नाम दबो निरा भले देखिए हरी-हरी हरी-हरी धूप से पृथ्वी हो रही है नदी सरोवर एवं की लहरों का स्पर्श करके जो वायु चलती थी उसमें लाल पीले नीले तुरंग के खिले हुए देर के खिले हुए कलहार तुरंत के खिले हुए देर के खिले हुए कलहार उत्पल आदि अनेकों प्रकार के कमलों का पराग मिला हुआ होता था इस शीतल बंद और सुगंध वायु के कारण वनवासियों को गर्मी का किसी प्रकार का क्लेश नहीं सहना पड़ता था न दावाग्नि का ताप लगता था और न तो सूर्य का घाम ही अगाध तो यद ने तटोर में भी द्रवतपुर नहीं समन्त नदियों में जल भरा हुआ था बड़ी बड़ी लहरें उनके तटों को चूम जाया करती थी वे उनके पुलिनों से टकराती और उन्हें स्वच्छ बना जाती उनके कारण आसपास की भूमि गीली बनी रहती और सूर्य के अत्यंत उग्र तथा तीखी किरने भी वहां की पृथ्वी और हरी भरी घास को नहीं सुखा सकती थी चारों ओर हरियाली छा रही थी वनम कुमित्र मृग द्विजम गायजन मजूर भ्रमरम कुछ को किल सार उस वन में वृक्षों की पात की पात फूलों से लद रही थी जहाँ देखिए वहीं से सुंदरता फूटी पड़ती थी कहीं रंग बिरंगे पक्षी चहक रहे हैं तो कहीं तरह तरह के हरिण चौकड़ी भर रहे हैं कहीं मोर कूक रहे हैं तो कहीं भौरे गुंजार कर रहे हैं कहीं कोयले कुहक रही हैं, तो कहीं सारस अलग ही अपना अलाप छेड़े हुए है क्रीडमात कृष्णो भगवान बड़ तो ऐसा सुंदर वन देखकर कर श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम जी ने उसमें विहार करने की इच्छा की आगे आगे गवे चली पीछे पीछे ग्वाल बाल और बीच में अपने बड़े भाई के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण तुक्रित राम राम श्याम और ग्वाल बालों ने नौ पल्लवों मोर पंख के गुच्छों सुंदर सुंदर पुष्पों के हारों और गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को भांति भाति से सजा लिया फिर कोई आनंद में मग्न होकर नाचने लगा तो कोई ताल ठोककर कुश्ती लड़ने लगा और किसी किसी ने राग अलापना शुरू कर दिया नृत्यतः के चित जगो के ची दवा दे पहाड़ी तले सिंह परे जिस समय श्री कृष्ण नाचने लगते उस समय कुछ ग्वाल बाल गाने लगते और कुछ उस सिंग बजाने लगते तथा सिंग बजाने लगते कुछ हथेली से ही ताल देते तो कुछ वाह वाह करने लगते गोपजाते प्रतिक्षण ईडिल कृष्ण रा बहुच नटाईव नटम नृपित उस समय नट जैसे अपने नायक की प्रशंसा करते हैं वैसे ही देवता लोग ग्वाल बालों का रूप धारण करके वहां आते और गोप जाति में जन्म लेकर छिपे हुए बलराम और श्री कृष्ण की स्तुति करने लगते हैं। ब्राह्मण लंघनय छेपे आस्फोटन विकर्षण विक्रीडन निर्युद्धे नाक पक्ष धरो घुंघराली अलकों वाले श्याम और बलराम कभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुम्हार के चाक की तरह चक्कर काटते घुमरी परेता खेलते कभी एक दूसरे से अधिक फांद जाने की इच्छा से कूदते कूड़ी डाकते कभी कहीं होड़ लगाकर कर ढेले फेंकते तो कभी ताल ठोक ठोक कर रस्सा कसी करते एक दल दूसरे दल के विपरीत रस्सी प्रकता और कभी कही एक दूसरे से कुश्ती लड़ते लड़ते इस प्रकार तरह तरह के खेल खेलतेचन नृत्य सुगा स संसुर महाराज साधु साधवीन कहीं कहीं जब दूसरे ग्वाल बाल नाचने लगते तो श्री कृष्ण और बलराम जी गाते या सिंह आदि बजाते, और महाराज कभी कभी वे वाह वाह कहकर उनकी प्रशंसा भी करने लगते बिल्वे क्वचित कुंभ क्वल कु बंधा देहि मृग खगे हयाम कभी एक दूसरे पर बेल जायफल या आंवले के फल हाथ में लेकर फेंकते कभी एक दूसरे की आंख बंद करके छिप जाते और वह पीछे से ढूंढता इस प्रकार आंख मिचौनी खेलते कभी एक दूसरे को छूने के लिए बहुत दूर दूर तक दौड़ते रहते और कभी पशु पक्षियों की चेष्टाओं का अनुकरण करते करे कहीं मेड़कों की तरह फुदक -फुदक कर चलते तो कभी मुंह बना बना कर एक दूसरे की हंसी उड़ाते कहीं रस्सी से वृक्षों पर झूला डालकर झूलते तो कभी दो बालकों को खड़ा करा कर उनकी बाहों के बल पर ही लटकने लगते कभी किसी राजा की नकल करने लगते एवं तो लोक भी इस प्रकार राम और श्याम वृंदावन की नदी पर्वत घाटी कुंज वन और सरोवरों में वे सभी खेल खेलते जो साधारण बच्चे संसार में खेला करते हैं प्रणम एक बार जब राम और श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ उस वन में गोवे चरा रहे थे तब ग्वाल बाल के भेष में प्रल्ब नाम का एक असुर आया उसकी इच्छा थी कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को हर ले जाऊ भगवान सर्वदर्शन अन्व मोह दख्यम बधम तस् विचित भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं। वे उसे देखते ही पहचान गए फिर भी उन्होंने उनका मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया वे मन ही मन यह सोच रहे थे कि किसी युक्ति से इसका वध करना चाहिए तत्रो पोपाल कृष्ण प्राह विहार वे हे गो पा द्वंदी भूय यथा यथम ग्वाल बालों में सबसे बड़े खिलाड़ी खेलों के आचार्य श्री कृष्ण ही थे उन्होंने सब ग्वाल बालों को बुलाकर कहा मेरे प्यारे मित्रों आज हम लोग अपने को उचित रिस से दो दलों में बांट ले और फिर आनंद से खेले चक्रो पर गोपाल राम जनार्दन हो केचे आसन रामस्य चा पर उस खेल में ग्वाल बण ने बलराम और श्री कृष्ण को नायक बनाया कुछ श्री कृष्ण के साथी बन और कुछ बलराम के। गए परिता फिर उन लोगों ने तरह तरह से ऐसे बहुत से खेल खेले जिनमें एक दल के लोग दूसरे दल के लोगों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थान पर ले जाते थे जीतने वाला वाला दल दल चढ़ता था था। और हारने वाला दल था। वहंतो भांडी रकम नाम जगमो कृष्णपुर इस प्रकार एक दूसरे की पीठ पर चढ़ते चढ़ाते श्री कृष्ण आदि ग्वाल बाल गौ चराते हुए भांडिर नामक वट के पास पहुंच गए राम संघंटिनो जर ही श्री राम वृषभा आहू कृष्णा दया निप एक बार बलराम जी के दल वाले वृषभ आदि ग्वाल वालों ने खेल में बाजी मार ली श्री कृष्ण आदि उन्हें अपने पीठ पर चढ़ाकर कर रोने लगे वाह कृष्णो भगवान श्रीदाम पराजित से नो प्रणम बह रोहिणी सुतम हारे हुए श्री कृष्ण ने श्री रामा को अपने पीठ पर चढ़ाया भद्रसेन ने वृषभ को और प्रलंब ने बलराम जी को अविम मन कृष्ण प्रलंब ने देखा कि श्री कृष्ण तो बड़े बलवान है उन्हें मैं नहीं हरा सकूंगा अतः वह उन्हीं के पक्ष में हो गया और बलराम जी को लेकर फुर्ती से भाग चला और पीठ पर से उतारने के लिए जो स्थान नियत था उससे आगे निकल गया तमोदरणी धरेन्द्र गौरव महासुरपु स आसिथ पुट परिक्षदुद बलराम जी बड़े भारी पर्वत के समान बोझ वाले थे उनको लेकर लंबा सुर दूर तक न जा सका उसकी चाल रुक गई तब उसने अपना स्वाभाविक दैत्य रूप धारण किया उसके काले शरीर पर सोने के गहने चमक रहे थे और गौर सुंदर बलराम जी को धारण करने के कारण उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली से युक्त काला बादल चंद्रमा को धारण किए हुए हों निरीक्ष तुरप्तरी सदत्र सत उसकी आंखें आग की तरह धड़क रही थी और दाढ़े भावों तक पहुंची हुई बड़ी भयावनी थी उसके लाल लाल बाल इस तरह बिखर रहे थे मानो आग की लपटें उठ रही हो उसके हाथ और पाओ में कड़े सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल थे उनकी कांति से वह बड़ा अद्भुत लग रहा था उस भयानक दैत्य को बड़े वेग से आकाश में जाते देख पहले तो बलराम जी कुछ घबरा से गए अथागत स्मृति रो रिपम्बरो विहयार्थ विरत मुष्टिना चुराधि गिर वज्रं परन्तु दूसरे ही क्षण अपने स्वरूप की याद आते ही उनका भय जाता रहा बलराम जी ने देखा कि जैसे चोर किसी का धन चुरा कर ले जाए वैसे ही यह शत्रु मुझे चुरा कर आकाश मार्ग से लिए जा रहा है इस समय जैसे इंद्र ने पर्वतों पर वज्र चलाया था वैसे ही उन्होंने क्रोध करके उसके सिर पर एक घूसा कस कर जमाया सहत सपदिषे अपस्मितो मुखा रुधिर महारव समीरयन् था मगवत आयुधाहतः घूसा लगना था किसका सिर चूर चूर हो गया वह मुंह से खून उगलने लगा चेतना जाती रही और बड़ा भयंकर शब्द करता हुआ इंद्र के द्वारा वज्र से मारे हुए पर्वत के समान वह उसी समय प्राण ही न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा दृष्टवा प्रंभम निहितम भलेना बलशालिना गोपा सुधु साधि बलराम जी परम बलशाली थे जब ग्वाल बालों ने देखा कि उन्होंने प्रलंबा सुर को मार डाला तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही वे बार बार वाह वाह करने लगे आशेषो भी गणत प्रसंतम प्रेत्यागत में वालिंग ग्वाल बालों का चित्त प्रेम से विवल हो गया दे उनके लिए शुभ कामनाओं की वर्षा करने लगे और मानो मरकर लौट आए हों इस भाव से आलिंगन करके प्रशंसा करने लगे वस्तुतः बलराम जी इसके योग्य ही थे प्रलंबे निहते देवाह परम अन्य बस बल्बाल सन्सो साधु प्रलंबासुर सुरमूर्तिमान पाप था उसकी मृत्यु से देवताओं को बड़ा सुख मिला वे बलराम जी पर फूल बरसाने लगे और बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया इस प्रकार कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे इसे श्रीमदभागवते महापुराणे वारहश्याम चितायाम दसम स्कूर्वाधे प्रलंबवधो नाम अष्टादशोध्या